<laughs> सुखेति सब सुखेती कार्य करे सुखे सुखे न बोधाया सुखे न मैंने अनायास है न बोधाय पदार्थ तत्व तो तो ज्ञान सुखे सुखेना कर अनायास बोधाया मैंने ज्ञान करने के लिए किस चीज का ज्ञान करने के लिए अरे पदार्थ तत्व तो तो ज्ञान आय इन सो षोडश पदार्थ है सप्त पदार्थ है इन सब पदार्थों तो का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराने के तर्क र्क्य प्रमित विषय क्रिय कर्शवर्त्यार्क्यंते मन प्रमित विषय प्रमा का विद्यमान रह जाता है उन विषयों को कहा जाता है तर्क है वो द्रव्यादि पदार्थ द्रव्यादिषा पदार। संग्रह संग्रह संग्रह संक्षेपे उद्देश्य लक्षण पीक्षा यस्व संक्षेप से उद्देश्य लक्षण और परीक्षा जिस ग्रंथ में है उसको संग्रह और यही चीजें रखी गई है विस्तार रूपेण पदा। पदार्थ पदार्थों का जो उद्देश्य नाम नामकरण पदार्थों के लक्षण और उनकी परीक्षा कसौटी करके उसका दृढ़ निर्णय करना उसी का ना संग्रह और विस्तारण पर कहा की गई है सूत्र भाषण संक्षेपण बनाया करने का नाम संग्रह जिस ग्रंथ में ऐसा किया गया है उस ग्रंथ को संग्रह ग्रंथ कहते हैं और यहां तर्कों का किया है संग्रह इस तर्क संग्रह होगा उद्देश्य किसको कहते हैं उद्देश्य इनका अलग है उद्देश्य लक्षण बता रहे हैं नाममात्र वस्तु सिंह उद्देश्य अंतकरण परिणाम विशेषा नाम मात्र वस्तु का संकीर्तन कथन करना संसार भर के जितने भी हम वस्तुओं देख रहे हैं अनंत पदार्थ अनंत वस्तु अनंत नाम उन सभी का नामकरण ही लोगों ने किया है मनुष्यों ने किया अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दे दिया इन ऋषियों ने क्या किया सात भागों में बांट लिया सात भाग कोई सोलह भाग में कोई दो भाग में कोई एक भाग में जैसा दर्शन अलग अलग अलग तैयार विधान करें एक ही पदार्थ ब्रह्म जाएंगे सांख्य नहीं भाई दो है प्रकृति और सारा संसार को दो भाग कर दे प्रकृति फिर बड़े बढ़ विमान सके नहीं पांच है सात है विशेष नौ है सांख्य विशेष ग्यारह है चौदह सोलह नहीं आए चौबीस योग है। नहीं पच्चीस योग बढ़ते जाओ पैंतीस छत्तीस छप्पन एक सौ अलग अलग सात तो जो विभाजन है ऋषियों ने, ने किसी कौन से किया इस संसार के पदार्थों तो में समझाने के लिए अपने अनुकूलों ने विभाजन कर और सोचा इतने विभागों कितने बांट लूं और दुनिया क्या समझा दू इसके माध्यम से इसलिए असली स्वरूप लोगों का ज्ञान हो जाएगा उससे वैराग्य होकर विला जाएगा इस दृष्टिकोण से उन्होंने सात नाम से सारा जगत सकल पदार्थ आनंद पदार्थों को सात का ऐसे सात भागों में बांटकर सात नाम जो दे रहा है। का नाम उद्देश्य और लक्षण क्या है यथा दृष्टांत है द्रव्यम गुणा कर्माणि ये सब नामकरण करते हैं लक्षण का लक्षण करे असाधारण धर्म हो लक्षण जो असाधारण धर्म है उसका तो नाम लक्षण प्रत्येक वस्तु में दो धर्म होते हैं एक साधारण धर्म है एक असाधारण धर्म साधारण तो धर्म सर्वत्र रहेगा इसलिए लक्षण कोटी में उसे नहीं ले सकते जो असाधारण धर्म है वही इस वस्तु का विशेष बोध करा सकता है इसलिए उसको हमें लक्षण कहा एक धर्म में असाधारण मतलब क्या है साधारण धर्म असाधारण मैं धर्म को अपने दो रूप से देख रहे हो एक साधारण कोटि का साधारण असाधारण तो क्या है साधारण तो समझ तो में आती है सभी में हम देख रहे हैं मनुष्य मनुष्य सभी में है तो साधारण धर्म हो गया ये यह आसान धर्म क्या है भला तुम तो किम है? तो उस लक्षन का लक्षन प्रत्वी प्रत्वी धर्म, धर्म है लक्षण का लक्षण समझ में आएगा आपको पृथ्वी में पृथ्वीत्व साधारण धर्म और गंधवत्व असाधारण इसे गंधवती पृथ्वी पृथ्वी का लक्षण होगा लेकिन गंधवत्व तो साधारण घर में पृथ्वी ये कैसे तय हुआ समस्या है ना? लेकिन असाधारण समझना पड़ेगा असाधारण ध्यान लक्ष्यतावच्छेद भिन्न सती इतर आवर्तक सती लक्ष्यतावत समीतव सती धर्मत्तम मसाजा में धर्मत्व लक्ष्यता अवच्छेद भिन्न सती लक्ष्यता अवच्छेदी इतर आवर्तन सती, सती। लक्ष्य स्पष्ट करने के लिए और भी कई जगह से लिखा हुआ है इसलिए हम वही करने लक्ष्यता लक्ष्येत्रवर्तक सी लक्षितावेदी असाधारण के प्रयात धर्म जो धर्म से भिन्न हो और जो धर्म लक्ष्य का व्यावर्धक हो और जो धर्म लक्ष्यता उच्चेद समनियत हो उसी धर्म का नाम असाधारण तीन कंडीशन डाला है असाधारण निर्णय करने के लिए आप जैसे दृष्टान दे, दे लो पृथ्वी पृथ्वी है लक्ष्य जिसका हम लक्षण करना चाह रहे हैं वो हमारा लक्ष्य हो गया तो पृथ्वी हो गया हमारा लक्ष्य उसमें रहेगी सामान्य धर्म लक्ष्यता उस लक्ष्यता अवच्छेण धर्म हो गया पृथ्वीत्व है ना उससे भिन्न है गंधवत। गंधवत्व पृथ्वीत्व से भिन्न है और लक्ष्य तक लक्ष्य कौन है पृथ्वी उसे इधर कौन हो गया जलादि उनका भी व्यावर्तव्य है गंधवत। और लक्षिताव कौन का पृथ्वीत्व उसका सामनियत भी है समनियत का मतलब क्या तत्सत्य तत्सम तद सत्य तद सत्यम मान यत्र पृथ्वीत्वम तत्र तत्र गंधवत्म यत्र गंधवत्म तत्र दोन का चल ली जाइए उल्टा फूल उसका नाम समन्वत कहीं में विचार ना हो धूमर वनी में नहीं होगा यथर्थ धूम तरत्र ये तो ठीक है इन धूम उपटा करोगे तो क्या होगा अयो बोल हो, हो जाएगा लोहे का पिंड लाल गरम है वन्नी तो है धुआन वन्नी और धूम समर्म नहीं प्रत्वी और प्रत्वी और में है और लेना ऐसा पृथ्वी और पृथ्वी में और गंधवत्व नहीं है यथर्थ प्रतिवित तर गंधव और जहाँ गंधवत्व देखोगे वहां पृथ्वी जरूर रहेगा ऐसा गंधवत्व रूप धर्म को लक्षताव छिन्न है लक्षतावच्छ, लक्षतावच्छ लक्ष्य से इतर का व्यावर्तक भी है और लक्षतावच्छेदनियत भी है अतय गंधवत्व को हम असाधारण मानते हैं वो पृथ्वी का लक्षण था गंधवत्व पृथ्वी लक्षण जैसे गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण परीक्षा किसो कर लक्षित लक्षण इति विचार परीक्षा लक्षित लक्षण संभव लक्षिते पृथ्वी उसमें गंधवत् लक्षण सम्यक प्रकार से बन रहा है कि नहीं बन रहा है यह विचार करने का नाम ही परीक्षा है। यह पढ़ाया जा रहा है आपको जो पढ़ाना हमारा लक्ष्य है आप लक्षित आप लोग हैं पढ़ने वाले और उसमें हमारा लक्षण मन पढ़ाना यह आपके अंदर समय घटा कि नहीं घटा यह विचार करने का नाम ही परीक्षा है वह तो हम लोग करते भी पूछते भी नहीं आपने जो पढ़ा ठीक समझा कि नहीं सम्झा? ले जन्म अष्टमी के दिन बिठा करके घंटा प्रश्न डालना चाहिए जो है एक हफ्ता बताओ इधर उधर के तो, तो परीक्षा मानी उद्देश्य अत्र उद्देश्य से पक्ष ज्ञान फलम उद्देश्य लक्षण परीक्षा तीनों का फल क्या है नामकरण करने का फल क्या है पक्ष ज्ञानम बलम अनुमान आदि में पक्ष का ज्ञान करता है यही फल है उद्देश्य करते पर्वता। पर्वता। ये जो क्या। पर्वत क्या है? एक नाम, था, का वन्य नाम संकीर्तन नाम क्या करता है इस वस्तु का पहाड़ का पर्वत नाम करता है वह हमारे पक्ष कोटि में आ गया लक्षण का क्या फल है लक्षण से इतर भेद ज्ञान लक्षण का फल यही है इतर के साथ इतर का भेद का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है परीक्षा यहाँ परीक्षा का बल क्या है लक्षण एक दोष परिहार है लक्षण में जो दोष है उनका परिहार हो जाता है लक्षण की अब विचार करेंगे उद्देश्य प्रकरण में चलेंगे उद्देश्य प्रकरण पदार्था प्रति कान के पदार्थ पदार कितने हैं और उनके नाम क्या क्या है? कर्म ाम सत्य पदार्था तेनाज पदार्थ लक्षण आपने घिर लगते नियम है उद्दिष्ट से लक्षण लक्षित से विभाग उद्दिष्ट का पहले लक्षण करो फिर लक्षित का विभाग करो उद्दिष्ट का पदार्थ उसके लक्षण किए बिना पदार्थ विभाग कर दिया तो हम जवाब देते हैं, महाराज हम तो पदार्थ लक्षण कर चुके हैं आप तो भूल रहे तो किया? किया अरे तरसंग्रे नाम में था। तर था। वहां तो लक्षण बना दिया हमने इसलिए पदार्थ का लक्षण तो तरस ग्रंथ की संज्ञा में ही छिपा रखा हूं मैं समझो और इसलिए मैं उसके मात्र बोल रहा हूं नहीं तो लक्षण होना चाहिए पहले पदार्थ तो से किम लक्षण फिर आना चाहिए पदार्थ कथी कान चत नाम इन पदार्थ से ये रखाने क्यों लक्षण ग्रंथ की संज्ञा के अंतर्गत लक्षण को सुपा उसे समझ लिये हैं आप अति सीधे विभाग में जा रहे द्रव्य गुण कर्म सामने समय भाव सप्त पदार्थ सात पदार्थ मानते हम लोग ऐसे नहीं कहा क्यों आठ क्यों नहीं छे छः काम क्यों नहीं चला सकते हो तर्क उतर्क चलेगा नहीं अशक स्वतंत्र उन्हें है महावा शिकार ने बहुत सुंदर कहा है कहीं कहीं पाणी ने के खिलाफ बहुत उल्टा सीधा बोल दिया उसका का बड़ा सूत्रम खंडन मंडन कर दिया उसका आर्थिक खंडन किया महाशिकार वहां कहते पाणी ने, ने प्रे क्यों किया वार्तिक का इतना तो को खंडन कर रहे हैं उसको क्यों इसलिए है ये वार्तिक कार की उनके विद्ध व्यस्त था वाकई में पाणिनि नहीं साधन मुनि नहीं और स्वतंत्र इच्छा से मु है नियोग परियोग कर तुम तो अशक्य होता मुनि स्वतंत्र इच्छा वाले होते हैं उनको नियोग करना ऐसा क्यों ऐसा ही करो ऐसा मत करो परियनियोग करना या कोई नहीं कर सकती ईश्वर भी नहीं कर सकते दूसरा क्या करेगा क्यों कारण क्या उन पर नियोग या प्रयोग क्यों नहीं हो सकता ईश्वर भी क्यों नहीं कर सकता कारण यह है कि आपने स्वार्थ के कुछ करती ही नहीं ऋषियों ने अपना सारा जीवन फेंक दिया है केवल संसार का कल्याण और जो भी लिख रहे हैं आपने ले थोड़े लिख रहे थोड़ी सी डांत गड़बड़ है शाह सुखा या लिखा उसने लिख दिया शांत सुखा में लिख रहा हूं वो गड़बड़ा आनंद है नहीं पर सुखा ये ऋषि का लक्ष्य है विशेष इसे उनको कोई योग नहीं कर सकता ऋषियों की दृष्टि त्रिकालज्ञ हैं त्रिकाल दृष्टि उनके पास भविष्य में होने वाले जो घटियात्तम जो जीव है उसका भी कल्याण सोच के लिख रहे वो अत्यंत घटिया अपेक्षित दुराचार भगवान क्या कर अपेक्षित दुराचार जो सर्व हित सोचने वाला व्यक्ति का के दिमाग केवल अच्छे लोगों के लिए नहीं होता घटिया तम व्यक्ति की भी भला सोचता है ऋषि का था भगवान करता इसे जैविनी गुरु से पढ़े व्यास जी से ब्रह्मसूत्र और खंडन करके बीमा सूत्र दिख रहा है तो पूछा तो परम कारण को भगवान से नहीं भगवान जी नहीं भगवान है वो ऋषि नहीं केवल साक्षात भगवान समझ परम कारुण कहें केवल देख रहे संसार में सब वेदांत के अधिकारी ही नहीं है जब कर्माधिकारी है उनके लिए बीमा सूत्र जरूर इसे निर्माण किया। ऐसे ऋषि को क्या नियोग कर लोगे निकृष्ट अधिकार पर दया कर रहा है उसको उसको लोगे तुम तो रोक लोगे ऐसा क्यों आप प्रश्न नहीं कर सकते इस दर्शन यहाँ ऋषियों के मामला चाहे गौतम ऋषि है चाहे आपका जानी ऋषि लोग हैं कपिल महर्षि है पतंजलि योग सूत्रकार हैं कोई भी ऋषि है ये जगत के कल्याण के लिए निकलेंगे अपना कोई स्वाद इसलिए सात भाग कर रहे हैं कि सोलह भाग कर रहे हैं चाहे पच्चीस कर रहे हैं चौबीस कर रहे हैं वह तो हमारी हित हमारी बुद्धि की क्षमता के अनुसार तुम्हें जो सही समझे सो पकड़ो वहां से योग्य नहीं होगा अभी बुद्धि को घिसना है सांसों में न्याय में योग में घिसो तोड़ा अच्छी क्योंकि हर बुद्धि वेदांक पकड़ने से दृश्य ग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म सूक्ष्म अग्रिया बुद्धिया ऐसी थोड़ी हो जाए पैदा होती है, सबकी इसे शास्त्र में घीसना पड़ता है आगे तरह लगा दिया से लक्ष्यता औक्षर तत्व समु तत्व के अवचित औचे जाप हो जाएगा चले जाएंगे उसके लिए करेंगे फिर जाप तो नीचे तो न्याय के लायक तो और नीचे जा, सांखे में जांच पदार्थ नहीं तेरे खोपड़ी सोलह पदार्थ समझने की योग बुद्धिस्तर के हिसाब से उतने अधिक पदार्थ मानी जा रही है तंत्रो शक्ति वाले छत्तीस तो, तो, पदार्थ छप्पन तक गए चौसठ का बौद्ध तो सौ पदार्थ पदार्थ अति मंद बुद्धि वाला के सौ पदार्थ भी जुड़ी वो भी दर्शन कर इसलिए मुनि ने जो सात पदार्थ कहा है यह शंका नहीं हो सकती फिर भी परिकृतिकार अन्य दर्शनकार लोग जो आत्मा मान रहे हैं उनको लेकर शंका उठा रहे तथा सप्तराण पदार्थत्म द्रव्य सप्त अन्य माप्यमित लाभाय था पदार्थान भी बज दे द्रव्य की पदार्थों का विभाजन कर रहे हैं केवल यहाँ द्रव्य सत्य तो शब्द क्यों प्रयोग किया अरे हम अंगुली से गिन लेते ना बच्चे हो तो भी गिन लेंगे अंगुली के ऊपर द्रव्य गुण कर्म नहीं गिन सकते सीधा द्रव्य गुण का गिन नहीं सकता फोपड़े अंगुली पर गिन लूंगा सत्य क्यों लिखा आपने इसका भी फल होना चाहिए लिखने का फल है व्याप्त लाभ के तत्र तत्र द्रव्याल सप्त अन्यमत्व इसके लिए हमने सप्तम किया है द्रव्यादि सप्त अन्यमत्व व्याप्यम कि व्यक्ति लाभाय व्यक्ति का लाभ कराने क्योंकि पृथ्वी है एक मेरा पृथ्वी या पदार्थत्व है ना लेकिन सातव इसमें नहीं पदार्थत्व है सात में इसमें क्या है सात में से अन्यतम एक सात में से एक, एक कौन पृथ्वी उसका वो जो व्याप्त पृथ्वी क्या है पदार्थत्व का पदार्थ पदार्थत्व तो पूरे सात में है पृथ्वी केवल एक में है अधिक देश प्रत्युत्म व्यापक न्यून देश वृत्तम व्याक्य व्याप्य कौन हो गया व्याप्य कौन है पृथ्वी व्याप्य हो गया व्यापक कौन है इसलिए ये पदार्थत्तम बुद्ध, के लिए। यहाँ के लिए सब, इसी पर ये लिए इसी जो संख्या है ना जगह समझ लेना। लोग शक्ति, लो, शक्ति नाम का आठवा पदार्थ मानते हैं आप जो साथ ही ऐसे कैसे प्रतिज्ञा कर रहे हो समझाओ आत्मा कैसे मान रहे हैं? आठवीं जो शक्ति है उसकी सिद्धि करके दिखाओ कदम आदो सत्योगे जायते अदो मणि समाने शुर मन भाव दशा दाह कल्पते ऐसा कल्पना शक्ति नाम के पदार्थ मानेंगे क्योंकि क्या कर दिया धग्ध चल रहा है चंद्रकांत मणि नाम के एक मणि होता था पहले जमाने में उसको लाकर रख दिया उसके प्रभाव से क्या होता है आप अग्नि में हाथ रख दो तो वे ठंडा रहेगा अग्नि आपको जलाता नहीं है तो अग्नि का दाहकत्व तो शक्ति को वह चंद्रकांत मणि ने दबा दिया है अतः अग्नि आपको जला नहीं रहा है मैंने अग्नि का दाहकत्व तो शक्ति चंद्रकांत मणि का सन्निधि में नष्ट हो गई और मणि को हटा दिया अब हाथ डालो तो जला उत्पन्न हो गया शक्ति, शक्ति। उत्पन्न विनाशाली एक शक्ति नाम का चीज मानना नित्य नहीं है मनी का योग में नष्ट हुआ हटाने पर उन्हें उत्पन्न हो रहा है बारह उत्पन्न नष्ट हो रहा है इसलिए उसका नाम उत्पन्न विनाशशाली एक नया पदार्थ मानना पड़ेगा और कौन है उसका नाम रख दिया गया शक्ति और सूर्य कांतमणि रख आपने तब क्या होगा चंद्रकांत मणि का रहते हुए भी सूर्यकांत मणि के योग ने दोबारा में दासक चंद्रकांत मणि को क्या कहते हैं उत्तेजक मणि और नहीं चंद्रकांत मणि को प्रतिबंधक मणि और सूर्यकांत मणि को उत्तेजक मणि। उसे स्पष्ट इस होता है उत्तेजक मणि आ गया दासक उत्पन्न हो गया प्रतिबंधक मणि आ गया दासक विनष्ट हो गया इसे त्व का उत्पत्ति और उसे देखते हुए हम मानेंगे दाहकत्व नाम की चीजें शक्ति विशेष है अग्नि में रहने वाला इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु में शक्ति गुणों में भी इस रूप है इसमें भी कार्यगत रूप में कार्यगत रूप भी उत्पादन करने का शक्ति है गुणों में भी शक्ति क्रिया में भी शक्ति एक क्रिया में दूसरी क्रिया को करने की शक्ति है अभी बिजली है इसमें बिजली दौड़ रही है उस क्रिया ने क्या कर दिया तार में पिछली क्रिया ने पंखा की एक दूसरी प्रक्रिया में शक्ति में परिणत कर दिया विद्युत शक्ति चलन शक्ति में परिणत हो गई है शक्ति परिवर्तन हो रहा है, कर्म में भी होगा कर्म में भी शक्ति तो दृढ़ विण कर्म तीनों में शक्ति होता है अदयव शक्ति पृथक पदार्थ मानना तो सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता इससे पहले थोड़ा विचार हम लोग कर लेंगे जो यहां नहीं है करते जरूरी है कोई कह सकता है आसन का करे शक्ति भले का पदार्थ है इस दुनिया में अनंत पदार्थ है उसको अपने साथ में अंतर्भाव कर दिया ना अनंत वस्तुओं को जो साथ में अंतर्भाव करे शक्ति में भी कोई किसान अंतर्भाव कर दो में ही किसी किसी में डाल दो उसको अलग क्यों मानते हो आठवां ऐसे कोई आशंका करे आपको कहना पड़ेगा नहीं महाराज ये जो शक्ति नाम का वस्तु है इन सात में से किसी भी एक के स्वभाव में अंतर्गत तो नहीं हो सकता क्यों कुछ द्रव्य में क्यों अंतर्भाव नहीं हो रहा गुण में क्यों अंतर्भाव नहीं, नहीं हो रहा कर्म में क्यों अंतर्भाव नहीं इन तीनों में अंतर्भाव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह शक्ति इन तीनों में रहने वाला एक वैशिष्ट धर्म जो गुण में रहता है जो गुण में रहता है वो द्रव्य कैसे होगा क्या द्रव्य गुण में रहता है कि गुण द्रव्य में, में रहता है ना द्रव्य गुण में तो रहता है और शक्ति कहा रहती है गुण में आते हुए द्रव्य नहीं हो सकती यदि शक्ति द्रव्य होता तो गुण में नहीं होना चाहिए और गुणों में शक्ति दिख रही है किसे मानना पड़ेगा शक्ति द्रव्य नहीं है और गुणे गुण में गुण नहीं होता और गुण में शक्ति है अतव शक्ति गुण नहीं हो सकती होते ऐसा तो होता नहीं रूप रस अलग अलग चीज होते हैं जो गुणों में जो रहने वाला है वह स्वयं गुण नहीं होता गुणे गुण अनंगीकार अत गुण कोठी में भी शक्ति नहीं तो कर्म कोटी में डालो भूख भी नहीं सकता नहीं कर्म ही कर्म दिया कर्म में कर्म हो नहीं सकता और दौड़ भी रहे बैठ भी रहे दौड़ा बैठा दोनों कर्म साब हो जाए होता ही कर्म में कर्म ही होता अरे शक्ति है तो भिन्न शक्ति अच्छा गुण दृव गुण कर्म तीनों से भिन्न हो गया सामान्य में मान लो कहते कैसे मानूंगा सामान्य विशेष समय तीनों में मान नहीं सकते तीनों ही ामान्य क्या है नित्य विशेष नित्य समवाय भी नित्य और शक्ति कैसी है उत्पन्न विनाशाली शाली इसी प्रकार से अत्यंत अन्योन्यव सकता ये दोनों भी नित्य अभाव में अत्यंत अभव तो नित्य होने से उनमें भी शक्ति का अंतभाव नहीं हो सकता प्राग्भाव लोग और यह कैसा है साधि और शांति है ना शक्ति वो है इसे में में होगा प्रधान वो शादी शांत तो है अधिक भाव नहीं होगा आज किसी भी शब्द पदार्थ में अंतर्भाव ना हो ऐसे इसका अष्ट पदार्थ मानना चाहिए मणे प्रतिबंधक से कारण निर्वाहे मणिमान असमानभ्याम अनंत शक्ति कल्पनाया प्रमाण शून्य अनंत प्रदा कल्पना अनवस्था दोषग्रस्त हो जाता है क्या करना पड़ेगा मणि रखो निकालो मणि रखो निकालो बार बार उत्पन्नोरा नष्ट उत्पन्नोरा नष्ट हो रहा है अनंत शक्ति बागी अनंत शक्ति मानने की अपेक्षा से सकल कारण प्रत्येक सामान्य कारण रख देंगे हम प्रतिबंध का अभाव कारण शक्ति मान अब मणि प्रतिबंधक है उसका अभाव दाह कार्य के प्रति कारण है मणि था आज वो दाह नहीं हुई वह शक्ति मानने को जरूरी शक्ति को माने बिना काम चलिए कि मणि का होना न होना ये शक्ति के रूप कल्पना में आपको मजबूर कर रहा था इन हमने इसको सर्व कार्य के प्रति साधारण कोठी में डाल दिया कोई भी कार्य हो संसार में प्रतिबंधक का भाव उनको तो मुख्य कारण है किसी भी कार्य को लिखिए कोई प्रतिबंधक कहा जाए ना तो कार्य नहीं सिद्ध होगा दहारू का जो कार्य है अग्नि का इस कार्य के प्रति भी प्रतिबंध का अभाव कारण और मणिक क्या है प्रतिबंध कोठी में डाल दो अलग शक्ति मन क्या उत्तर प्रतिबंधक मणि को प्रतिबंधक स्वीकार कर लूंगा तो मण्य भाव से कारणत्व नहीं निर्वाह है मण्य भाव को दारूपा का कार्य के साधारण कारण रूप स्वीकार करने मात्र सही सारी व्यवस्था जब हो सकती है तो मनी का समावधान और असमवधान इन दो हेतुओं को लेकर के अनंत शक्ति और उत्पत्ति और अनंत ध्वंस इत्यादि कल्पना करना कभी प्रामाणिक कल्पना करना बिल्कुल उचित नहीं होता अनंत शक्ति तत्व तो, ध्वंस तत्प्राग्वा बार बार ध्वंसवा फिर प्राग फिर उत्पन्नवा फिर ध्वंसवा ये अनंत कल्पना करना अन्याय इसको अनवस्था दोष कहते शक्ति की अनवस्था बन प्रमाण शून्य अनंत अभिनव पदार्थ कल्पना अनवस्था ये अनवस्था का लक्षण है प्रमाण शून्य अनंत नए नए पदार्थों की जो कल्पना कर लेते हो उसी का नाम अनवस्था प्रमाण शून्य अनंत अवस्था अनंत अभिनव पदार्थ कल्पना अनवस्था प्रमाण शून्य अनंत अभिनव पदार्थ आनंद, अभिनव पदार्थ कल्पन अनावस्था और अनवस्था एक भयंकर दोष है अनावस्था एक भयंकर दोष में माना गया है अतय जय शक्ति के पृथक पदार्थ मानना अनवस्था दोषग्रस्त तो होने से उचित नहीं है तस्मात सत्त पदार्थ इति सिम तीसरे सात ही पदार्थ है थ मानने की जरूरत नहीं है आत्मा एक द्रव्य द्रव्य का लक्षण के बिना यहाँ पर भी कर रहे हैं द्रव्य से क्यों लक्षण पहले होना चाहिए इसे पहले प्रति पढ़ेंगे बाद जाएं। में मूल में तो मूल गड़बड़ है द्रव्य का लक्षण बनाया नहीं सीधे विभाग पहले लक्षण पढ़ना चाहिए नियम तो यही है तत्र शब्द पदार्थ मध्य करता तत्र द्रव्यणी बोला ना तत्र बने सत पदार्था नाम मध्ये सत पदार्थों के मध्य में जो द्रव्य नामक का विभाग था पदार्थ विभाग वह द्रव्य वैत वो ही होता है दस नहीं आठ नहीं ऐसा समझना चाहिए यहां भी शंका का अंधकार को लेकर के फिर एक भी बताएंगे लेकिन अंधकार को न्यायभूति में है में नहीं है। एवं इसी प्रकार आगे आगे भी जगे जगे आगे आगे भी तो भी को को प्रत्येक साथ जोड़ना लिखा इन तत्र अर्थ ऐसा ही लेना सब्त मध्य तीन पदम चतुर्दी गुण इत्यादी अन्वे उनके साथ भी जोड़ लेना चाहिए लक्षण द्रवेदा गुणवत्त वायिकणत्तम वा द्रव्य सामान्य लक्षण तीन लक्षण बता रहे हैं द्रव्य द्रवित जातम पहला लक्षण है गुणवत्तम दूसरा लक्षण है संवाय ये तीसरा लक्षण है ठीक नहीं है हाँ तीनों ठीक नहीं तीन में से एक ठीक है अंत वाला ठीक है पहले दो में गड़बड़ी क्या गड़बड़ी है क्या कमी है इनमें क्यों इनको लक्षण नहीं मान सें मानेंगे आप इस पर विचार कल कर।